षदाम पक्ष क्योंकि सकल उपनिषद किसी अर्थ को तात्पर्य को बताते हुए क्षीण हो जाता है तुरयों को अपने आत्म रूप से बोध न होने में ऐसे कोई कारण ही नहीं है क्योंकि सारे उपनिषद जितने भी संपूर्ण उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य विशुद्ध आत्म तत्व का बोध कराने में ही है और विशुद्ध आत्मा और कोई नहीं आपका अपना स्वरूप ही है प्रत्येक आत्मा ही है यह बोध कराने में ही संपूर्ण उपरिषदों का तात्पर्य है जैसे कि तत्व मसीह छ आठ सात से सोलह तक नौ बार आया अयम महात्मा ब्रह्म्य है दो पाँच उन्नीस सत्यम सात सात से तक साक्षात साक्षात का मतलब क्या वृत्ति व्यवधान मंत्रेण अपरोक्ष सबायाभ्यंत्र मंडक उपनिषद दो एक दौ छांदोग्य छ पचीस दो इत्यादि नाम इत्या आप देख सकते हैं परमार्द अपरमार्थ रूप चतुष्पादितुक्ता स्वयं आत्मा चतुष्पाद ऐसा पहले ही मंत्र में आया था वह आत्मा क्या है चार पाद के समान चार पाद वाला है चार पाद में तीन पाल अपमार्द स्वरूप रूप वाला है और एक पाल बात कह दिया गया है तरूप अविद्यात रजाय समाद लक्षण बीजाकुरचारे से के बारे में वर्णन हो गया उस ब्रह्म का आत्मा का अपरमार्थ रूप है अविद्या के समान है पाद त्रि रूपा बीज और अंकुर के स्थानीय है वो है ना तीसरा पाद बीज है पहला और दूसरा अंकुर के समान है विश्व तेजस अंकुर के समान है और प्राध्य बीज है ऐसा जो यह तीन पादों का वर्णन तीन पादों का वर्णन कर दिया गया अतान अबीजात्मक परमार्थ स्वरूप स्थानीय सर्वाधि उक्त स्थान आय निराकरण आह अब उसके अंतर अबीजात्मक कार्य कारण भाग रही परमार्थ जो स्वरूप है अधिष्ठान सर्वधि आभा अधान रज्जु के समान है सर्वपाली स्थानीय उनका निराकरण के द्वारा लक्षित किया जा रहा है उस को। नज्ञ न बहिष्प्रज्ञम नोभद प्रद्ञम न प्रध्यान ग प्रज्ञ नज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्य म लक्षण अचिंत्यम अव्यवदेशात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपात शिवम अद्वैत चतुर्द मन स आत्मा स विज्ञे स्वप्न अभिमानी नहीं स्वरूपसे से आत्मा अंत प्रज्ञ नहीं है अंत कौन कौन गया था अंत प्रज्ञा तो भीतर के विषय को प्रकाशन करने वाला तेजस और वहां समष्टि में ऋण वो आत्मा निकाल न बहिष्प्रज्ञान बाहर के विषयों को प्रकाशित कर लेने वाला कौन था वृष्टि में विश्व और समष्टि में विराट ये दोनों ही वो आत्मा ने ना बहिष्प्रज्ञान विराट और विश्व से विभिन्न है अर्थवे विराट विश्व वो नहीं है ऐसे समझो उनका अभिमानी चैतन्य तो वही है नो वैध प्रज्ञ न प्रज्ञा घनम नो वैध प्रज्ञ प्रलाष्प्रज्ञप्रज्ञ मध्य प्रद्ञप्रग्विनी अंत प्रज्ञिनी ऐसी अवस्था है मध्य प्रज्ञवस्था कौन है वो मूर्छाद मूर्छादी अवस्था में न बहिष्प्रज्ञ नज्ञ ना सोया है वो, सोया भी नहीं है ना न हो जाएगा सोया भी नहीं है मूर्छित है वो ये तो संज्ञा अलग कर दिया रुपया पड़ा और भी सोया थोड़ी है वो नींद नहीं आई उसको न सा केवल तो ऐसे लोगों को उबाएगा प्रज्ञा वो भी नहीं है आपना न प्रज्ञान सुषुप्ति भी नहीं न प्रज्ञ न प्रम एक साथ सभी वस्तुओं के प्रकाशक रूप से वह प्रज्ञा है और उसकी विपरीत रूप से भी वह अप्रज्ञ नहीं है वह तो अदृष्ट अदृश्य अव्यवहार्यम इसलिए व्यवहार के योग्य नहीं है अग्राह्यम कर्मेन्द्रियों से ग्रहण करने योग्य न होने से ही उसे अग्राही कह दिया अलक्षणम लिंग रहित होने के कारण उसे हनुमान के योग्य भी वह नहीं है अचिंत्य मदेव मन के द्वारा विचितन करने योग्य नहीं है इसलिए शब्दों के द्वारा उसका उपदेश नहीं हो सकता एकाप्त प्रत्यसारम के विषण शब्दावली है यहां एकाप्त प्रत्यसारम जागरदादी अवस्थाओं में अव्यभिचारी होने के कारण से जागरदादी इनो अवस्थाओं में क्या है वो अव्य विचारी होने के कारण उसे एकात्म प्रत्यसार कहते हैं करेंगे भाषावादी में आएगा और अतएव बहा प्रपंचोपम जीव इस प्रकार का है तो प्रपंच कहा रह जाएगा प्रपंचम रूप है शांधम शिवाम कल्याणरूपम और अद्वैत रूपम अद्वैत ऐसे आत्मा के विषय में चतुर्थ मनंते है आत्मा स्तरीय स्वरूप में के विषय में तत्वेता लोग मानते हैं अतः वही आत्मा है वही विशेष रूप से जानने योग्य स विज्ञेय भाषण नाथ प्रद इत्यादि मंत्र का प्रतिज्ञा ले लिया लेकिन व्याख्या भी नहीं करेंगे विश्व शास्त्रार्थ बहुत है उसके बाद मंत्र का व्याख्यान कर पाद नहीं हो चतुर्दशी अंत प्रज्ञा नो अन कहा पूर्व पक्ष कहता है आत्मा के चौथा पाद के बारे में प्रतिज्ञा करके आप मंत्र में बोल क्या रहे हो इसका मतलब पादत्रण है यह बात आप कहने के क्या जरूरत है है कहना के के द्वारा चतुर्थ का अंत प्रज्ञा नित्य सिद्ध वो तो अंत से भिन्न सूत्र सिद्ध हो गया ये हमारे चार चीज है एक ही का चार भाग है मेरे पास दिया और उसमें से तीन का वर्णन कर दिया तो अपने आप चौथा समझ में आ जाएगी क्या चीज है वो जैसे रुपया है आपने कहा उसमें से आपने बारह आना दिखा दिया हम ही समझेंगे ना बाकी चार आना आपके जेब में तो बताना पड़ेगा वो भी मेरे जेब में जो चीज है वो जो पहला दिखा है आना नहीं है जो दूसरा दिखा ये चार आना नहीं है तो तीसरा दिखा ये विचारणा नहीं है इन तीनों से अलग है वो तुम्हारे जेब में और चौथा चारणा है कहने क्या जरूरत है उसको निषेध मुंह से करो पहले तीन का निषेध द्वारा चौथे का भी निर्देश कर रहे हो वह व्यर्थ है पूर्व पक्ष कहना है ऐसा निर्देश करना व्यर्थ है अंत प्रख्या हो गया अगर अंत प्रम्हे प्रतिषेधो अनर्थक चेत न ऐसा मत कहो सरपारी विकल्प प्रतिषेध नहीं वजस्वरूप प्रतिपत्ति बत्त क्योंकि सर्पाल विकल्प का प्रतिषेध के द्वारा ही रज्जु की प्रतिपत्ति होती है वर्णन करने से मात्र से उसे बिन रज्जु होता है मालूम कैसे हो जाएगा यह रज्जु है जो दिखाई दे रहा है वह रज्जु है यह कैसा आपको मालूम हो जाएगा जब तक सर्प का निषेध नहीं होगा तब तक, तक उसका वास्तविक स्वरूप ज्ञान नहीं से आत्महा तुरी दूसरी बात यह है इन तीन अवस्थाओं में जो है वही न तुरी है तीन अवस्थाओं से अलग विलक्षण नहीं जैसे आपने दृष्टान लिया वो दृष्टान भले ठीक बनता है अनुसार बिगड़ गया क्योंकि जो चारण जेब में है वो तीन से अत्यंत तो भिन्न है तीन आप दिखाए हैं उनसे भिन्न है। यहाँ ऐसा नहीं जो तुरी क्या है वो वो तीन अवस्थाओं में व्याप्त जो तीन अवस्थाओं में आत्मा है जो तीन अवस्थाओं में आत्मा है जो बहिर्मु अनुभव अनुभव अनुभव किया किया, आपने, बहिम प्रज्ञो कर ही हम तुरी कहना चाह जिनको आपने तीन अवस्थाओं में उपाधि विशिष्टत्व अनुभव किया है वही उपाधि रहितत्व तत्व अवस्था में कहा अरे उसे बिंद है नहीं वही है वो दृष्टान्तांत आपका बनता नहीं पूरे पक्ष अपने तर्क के लिए बल इस्तेमाल कर सकता है और इसलिए संभव होता है कि तीन आना से जो भिन्न एक चौथा आना तुम्हारे जेब में है, वो अलग ही है। इन यहां ऐसा नहीं है ना कि तीन अवस्थाओं में जो आत्मा था जिसका नाम विश्व पड़ा तेजस पड़ा था और प्राग्ञ पड़ा था उससे विलक्षण और भिन्न ये चौथा नहीं है वही यह है तीन अवस्थाओं में है वही है उपाधि के वजह से उन्हें नाम अलग अलग पड़ा था एक एवं त्रिधा भवती कहा न पहने एक एवं त्रिधा एक, एक, एक उपाधि तीन नाम पड़ा है अरे तुरी जो कह रहा हूं वही एक को वह कह रहा हूं तुरी से इसे तीन से विलक्षण भिन्न नहीं है वो करे तीन अवस्थाओं में जो वही आत्मा उसी आत्मा का तुरपादित उसी आत्मा को तुरपादन करना तत्वसी की वत्व जैसे तत्व में। तत्वसीम में हो गया रहा है जो तत्व है वही तो मैं कहना चाह रहे हैं वास्तव में न तत् आप हैं न तम जो विशिष्ट रूप है वो आपको वास्तविक रूप नहीं है तथ क्या है विशिष्ट मायावचन चैतन्य है अविद्या माया दोनों उपाधियों को छोड़कर जो बचा भागवत्या का लक्षण से क्या बचेगा केवल चैतन्युम इत्यादियों में तत्तम दोनों में अनुसूत चेतन ही आपका शुद्ध रूप गया है की इन दोनों से विषण में कोई चैतन्य होगा वो आप ऐसा कहा बोल रहे हैं भिन्न कोई चैतन्य है तुमसे भिन्न कोई चैतन्य वो चेतन तुम हो ऐसा समझाया गया तो क्या तुमसी में वर्गवा का जो विशिष्ट रूप है तुम जो विशिष्ट रूप है उन वैशिष्टता के कारण ही बूथ उपाधियों को छोड़ दोगे तो जो शेष स्वरूप है वो आपका जिस प्रकार तुमसी में ऐसा समझाया जाता है उसी प्रकार यहां पर भी समझो कि तीन अवस्था विश्व नाम से जो हम जिसको कहे हैं वह जिन उपाधियों के कारण से नाम पड़ा है उन उपाधियों से अलग करके आप जो देखोगे जो आत्मवान में आ रहा है वही आपका अपना स्वरूप है उसी को हम तुरश से कह रहे हैं इसे से भिन्न विलक्षण नहीं है यदि त्रियावस्था तो विलक्षण तुरंत अन्य तत्प्रतिपति द्वारा अभाव शून्य पतिवा सबसे भारी समस्या यह भी है ये तीन अवस्थाओं के में जो आपने अनुभव किया आत्मरूपेणा उससे अत्यु लक्षण और उससे अन्यत्म भिन्न आप तुरी ये मानते हो तो ऐसे तुरी का प्रतिपत्ति कैसे करोगे आप उसका बोध कैसे कराएंगे प्रतिपत्ति का कोई साधन नहीं रह जाएगा जो हम अपने आप में जागरण अनुभव कर रहे हैं जो हम अपने आपको स्वप्न में अनुभव करते हैं और जो अपने आप को आप सुशुभ अनुभव कर रहे हैं तीनों का अनुसंधान करते हुए एक जागर में ये तो कहा ना जो वह मैं था, वही मैं अब जगा हूँ जो मैं अब जगा हूँ वही थोड़ा लेट कर सफर देखा फिर सफर से मही सुब्ध में शिष्य वापस स्वप्न में आया या सीधा जागृत में मही आ रहा हूं अनुसंधान से को आप तिरस्कार करते हुए है नादार्श अनुसार सिद्ध क्या हो रहा है एक ही में तीन अवस्थाओं में तीन अलग आत्मा नहीं हूं फिर भी उस अनुभूति को तिरस्कार करके आप कहते हो इन तीन अवस्थाओं में जो रहने वाला तीन अलग अलग है और उन तीनों अलग अलग जो आत्मा है विलक्षण चौथा आत्मा है और उन तीनों से भिन्न है ऐसा करने लग जाओगे उस चौथे का बोध कौन कराएगा किसको बोध होगा वो आपको तो होगा नहीं क्योंकि आप आपसे अलग है वो बिल्कुल आप में भी तीन भाग कर दिए उन्होंने क्या आप जो जागरूक में उसे भिन्न आप हैं जो सप्र में है जो सप्र में आप है उसे भिन्न आप जो स्वीति में है तीनों का को कोई लेन नहीं आप में भिन्न भिन्न आत्माए हैं उसके विलक्षण एकदम भिन्न आत्मा चौथी है कहोगे उसको बोध ही कौन कराएगा और ये अनुसंधान भी कैसे हो सकता है जो मैं सोया था वही मैं जगा हूं अनुसंधान कैसे होगा प्रतिविज्ञा हो रही ना एक ही में तो प्रतिविज्ञा होगी दो भिन्न हो गए तो, तो प्रतिविज्ञा कहा से होगा दूसरा सोया और आप जगे ऐसा तो होता नहीं यदि दूसरा सोया था और आप जग जाए आप थोड़ी कहेंगे मैं जो सोया था मैं ही जग गया आप ये कहना चाहिए वो सोया और मैं जगा ऐसा तो बोलता नहीं कोई अभी थोड़ी कहते विश्व नाम का जो था वो सो गया और अब जो है प्राज्ञ में पहुंच गया था और अब प्राज्ञ फिर अलग हो गया फिर मैं वापस विश्व जग गया ऐसा कोई नहीं कहता अनुसंधान एवं प्रतिविज्ञा हो रही है इसीलिए यदि आपको इन तीनों से भिन्न और विलक्षण आत्मा चौथा है उसको बोध कौन करेगा उसका अनुसंधान कौन करेगा वही मई हूँ तुरी ही मई हूँ कैसे जानेगा कोई है कि नहीं तुरी है तुर आपसे बिल्कुल अलग है उसको जानेंगे कैसे आप इंद्रियों से जाना पड़ेगा घटपटे पड़े तो कैसे आप जो विषय तो इस प्राग्ञ से विलक्षण और भिन्न कौन है घटा दे उसको आप इंद्रियों से जानते इसी तरह से वो तुरी जो आत्मा भी विशुद्ध से विलक्षण और भिन्न भी घटवत तो इंद्रियों से जाना पड़ेगा उसको इंद्रियों तो का, का विषय प्रतिपत्ति को वास्तव में द्वार ही नहीं कहना पड़ेगा प्रतिपत्ति में ऐसी तुर वस्तु ज्ञान का कोई साधन ही नहीं है जाएगा शास्त्र का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा तीसरा दोष है शून्यता पुत्र वाह शून्य सिद्धांत खड़ा हो जाएगा कुछ नहीं है लक्ष्योर आत्यंतिक वैलक्षण भाव प्रातिभाषिक का विल होने पर भी एक ही पुरुष कुंडल दंडादि विशेषण को लेकर कुंडली और दंडी इत्यादि जैसे जैसी विलक्षणता की गई है वह प्रातिभाषिक विलंत कुंडल पहना हुआ है तावत काल पर कुंडली कहा जाएगा काल दंड पकड़ा हुआ है काल उसको दंडी कहेंगे ना जब भोजन बना रहा है तो उसका नाम पाचक है जब खेती काट रहे तो उसका नाम लावक है ना जब पुजारी पूजा कर रहा है उसका नाम पुजारी नाम पड़ गया लेकिन वो नैमित है ना क्रिया को लेकर के इसी प्रकार कारण प्रातिभाषिक ना वो प्रादिभाषिक अविद्यादि दोष के निमित्त के कारण से आपको दिखाई दे रहा है सर्प रजों में तो क्या कहोगे आप प्रातिभाषिक उसी प्रकार से वास्तव में जागृत भी, प्रादि भी से दिखाई दे रही है आपको सब कुछ प्रादिभाषिक के तो प्रादि विलक्षण ने अभी विशिष्ट उपलक्ष्य और आतंत विलक्षण अभाव किंतु यहाँ जो हमारा तत्व इत्यादि में जिस प्रकार उस प्रकार से इन तीन अवस्थाओं में विद्यमान चेतन की अपेक्षा से जो चौथा वाला है तुरय है वह विलक्षण नहीं है विशिष्ट और उपलक्ष्य इन दोनों में में वास्तव कोई भेद ही नहीं, नहीं विलक्षणता ना है। नात्विकम तुरी से विशिष्टता अन्य तुरी का विशिष्टों से तात्विक भेद नहीं है न तात्विक विलक्षणता है न तात्विक भेद अन्य अत्यंत अत्यंतर्शी उपाय उपेय भाव अयोगा। जो भिन्न है और परस्पर है ऐसे जो है, उनका परस्पर साध्य साधन भाव आदि कथन करना संभव नहीं है तुरी प्रतिपत्त विशिष्ट से द्वारा तो इसलिए तुरी के प्रतिपत्ति में यह जो विशिष्ट विशिष्ट इसको भी आप द्वार नहीं मानते हो अन्य तो प्रतिपत्ति द्वारा से आदर्शनाथ और अन्य कोई चीज उस तुरी को जानने का ज्ञान करने का अनुभव करने का साधन न होने से तुरी अतिपत्ति तुर्य तो की प्रतिपत्ति नहीं होगी ऐसा मन नहीं पड़ेगी प्रतिपत्ति नहीं होगी तो शास्त्र की व्यस्थता और शून्यवाद दोनों दोष आ जाएगा क्योंकि विशिष्ट के द्वारा हम तुरी को ग्रहण करेंगे ऐसे मानने का लाभ कैसे हो क्या हो जाता है कि विशिष्टों तो में जो विशेषणांश है विशिष्टों में जो विशेषान है उसको त्याग करके विशेष्याश मात्र ग्रहण करना ही तुरी को ग्रहण करना तो तो, तो किया जो माया और विद्या है अंतग्रहण आदि है उनको आपने त्याग दिया तो विशेष्यांश क्या था कोई तुरी है केवल कहता है विशिष्ट का ही प्रतिपत्ति होता है तुरी का तो प्रतिपत्ति होता ही नहीं है और जो अनुभूत हो रहा है विश्वादी, विशिष्ट उसको और उसके यदि हम खंडन कर देते हैं उसका त्याग देते हैं फिर तो अन्य शिक्षा प्रतिपद्धवाद अन्य कोई नाम की तुरना में नहीं आने से लोग कह सकते हैं निराप धीरे व्यव शून्यवाद खड़ा हो सकता है इसीलिए आपको मानना ही पड़ेगा ये तीन अवस्था में जो चैतन्य अनुभव में आया उपाधि जिसका नाम विश्व तेजस प्राग्ञ हुआ है वही चीज है नए से तीनों से तीनों से है, है, है, है। भिन्न किंतु यह तीन जो कहा जा रहा है, वही वह एक तीन क्यों कहा गया उपाध्य वजह से कहा दिया गया है वास्तव में वही आपका अपना स्वरूप है और वह एक है। सर्पा दुर्विकल माना भी आत्मा एक अंत प्रज्ञादित्य विकल्प कर दिया इस रज्जो को ही आप क्या करते सर्व विभिन्न प्रकार विकल्पनाओं को लेकर के भयभीत आदि हो जाते हो उसी प्रकार ठीक थीव उसी प्रकार से स्थान भी आत्मा एक एवं स्थान में भी आत्मा एक ही अंत प्रज्ञादित्य ने विकल्प हाँ वह जो है में विकल्पित किया गया आत्मा एक ही है। जब ऐसा सिद्धांत मान लेंगे विज्ञान प्रमाण आत्मनि अंत प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम फल परिसाप्त आमाणान साधना कहते हैं इसलिए अंत का प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण के समकालेद हुआ उस प्रतिषेध विज्ञान प्रतिषेध से जन्य जो विशिष्ट विज्ञान रूपी प्रमाण के समकाल में आत्मा में अनर्थ प्रपंच निवृत्ति आत्मा यह जो अनर्थ प्रपंचता उसकी निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति लक्षण फलम परिसम निवृत्ति रूपा जो फल है वह पूर्ण रूपेणा प्राप्त हो जाता है इति इसलिए तुर अधिगम प्रमाणांतरम साधना मृगम तुर का बोध कराने में कोई अन्य प्रमाण के अन्य कोई साधन की अपेक्षा नहीं है स्वतः प्रमाण है स्वतः प्रकाश है स्वप्रमाण इसे अन्य प्रमाण की अपेक्षा प्रकाश होने से अन्य तदनुवा अंत प्रज्ञा प्रचेद जनित पंक्तिषिका है जो पूर्व उसके अगले पंक्ति पृष्ठक्ति तथा तदनुवादेन अन्तप्रज्ञवादि प्रच्छेद जनित यमाण विज्ञान अंत प्रज्ञवादेद जन्य जो प्रमाण रूपा विज्ञान तदुत्पत्ति समकाल में उस विज्ञान की उत्पत्ति के समकाल में ही आत्मा में निवृत्ति रूपा फल सिद्ध हो जाता है न फल पर अवकाशवान फल का परिनियोग करने में कोई अवकाश नहीं रह जाता है कोई तो कह सकता है महाराज कैसे हो जाएगा क्योंकि शब्द सत्तम सी अम्रह्म शब्द है शब्द हमेशा परोक्ष पदार्थ संसृष्ट परोक्ष ज्ञान कराता है सकता जो आपने कहा जा जाना जाता है अधिकतर ही देखा गया अपरोक्ष पदार्थ ही है संसान हेतु शब्द से असंसृष्ट अप्रोक्ष ज्ञान हेतु योगाद असंसृष्ट वस्तु के अप्रोक्ष ज्ञान के प्रतिकारण हो जाए या नहीं हो सकता अरे तुरी ज्ञान प्रमाणांतर तुर्य का ज्ञान करने के लिए ये जो वेदांत छह प्रमाण मानता है उससे आप जान पाते हैं वेदांत अनुसार न प्रत्यक्ष अनुमान अपमान शब्द अर्थापत्यो अनुपलब्धि एम दिन छयों प्रमाणों का विषय नहीं बन सकता तुरय तो निश्चित रूप में आपके सातवा प्रमाण कल्पना करना पड़ेगा जिसे तुरी को ग्रहण कर सके ऐसे भी कोई कहता है तो सिद्धांत कहते नहीं, नहीं भाई प्रमाण को अपेक्षा नहीं है यह श्रुति प्रमाण सी हो जाएगा इसी को समझाया दशमस इस शब्द ने क्या कर दिया उस आदमी को अनुभव करा दिया उसको दिखा दिया नौ गिना दिया और क्या नहीं है आचार्य ने हाथ बोला कौन कौन है ये ये बता ये है जो सबको सबको जो जो सब गिनने वाले तुम कौन हो तो उसको ना तो जो पहले कहा था वो तो साक्षात नहीं अहम दसमोसमी परीन अवस्थाओं को देखने वाला तुम कौन हो नौ को गिनने वाला तुम दसवा नहीं हो और दसवें मर गया ये तो उसने कहा दसवा मर गया है। हम ढूंढ रहे हैं हमको नहीं मिल रहा है इसका मतलब उसका तात्पर्य है मैं नहीं हूं। तो आचार्य कृपा क्या बोला सर दसवा होगा मैं कैसे सो हो जाऊंगा अच्छा पहले तो गिन ले कितने हैं तुम्हारे सामने नौ है गिनना किसने मैंने तो गिनने वाला तू कौन है फिर कहना पड़ेगा इसी प्रकार मैं, मैं से अवस्था त्रेट तीन तो अवस्थाओं को देखने वाला शरीर भी उपाधि को देखने वाला मन भी उपाधि को देखने वाला वित्तीय उपाधि को अनुभव करने वाला अवस्थाओं में स्वाभिवे न क्षेत्र अनुभव करने वाला जो मैं क्षेत्र की ही ब्रह्मों मान नहीं पड़ेगा वही तो रही है इसलिए कहते प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है ये शब्द प्रमाण से बोध हो गया हम ब्रह्माष्ट बोध हो गया उसको और ये साधनांतर की अपेक्षा नहीं इसलिए मही दशा हूं अनुभव करेगा वो उसके साधनांतर की अपेक्षा कहाँ रहेगी न प्रमाणांतर की अपेक्षा है न साधना की अपेक्षा है इसी को समझा रहे देखिए कसी साक्षात्कार न शब्दातम प्रमाण मनोवेश भ्रम के साक्षात्कार करने में शब्द से भिन्न अन्य किसी प्रमाण के अपेक्षा ही नहीं है शब्द से प्रमाण न प्रमाणित शब्द जो है हमेशा ही संसुष्ट परोक्ष वस्तु का ज्ञान कराएगा यह कोई नियम नहीं है विषय के अनुसार जो है वह मानना पड़ेगा विशेष असंसृष्ट क्योंकि विषय है यहां, तो में। तंतो तो में पुरुषम वेद। जो वर्णन किया गया पुरुष है वह कैसा है असंसृष्ट संसरो नहीं वर्तमान में आप गिरी असंसृष्ट है किंतु वो अप्रोक्ष और अन्यत्रोक्ष का बोध कराएगा। आपकी इंद्रिय से होता हुआ परोक्ष कौन है बन्नी? उसका बोध परोक्ष का बोध कराता है अनुमान इसी व्रत से गवय गाच्य असंसृष्ट गौ की साक्षता ले कर लिया परोक्ष है वो उपमान भी है ऐसे हर्तापत्ति भी ऐसे अनुपलब्धि रात्रि भोजन खाते हुए देखा गया असंसृष्ट परोक्ष है ना वो इसलिए अधिकतर हम, हम देख रहे अनुमान उपमान परोक्ष आपने भूतल संस्रष्ट हुआ इंद्रिय उसे विशेषण कल्पना कर ली चक्षु सहित विशेषणता है ना गया क्या विशेषणता विशेषता से निकर्ष घटवत भूत घटा भावत भाव भूत विशेषणता से निकर्ष भूतलता है भाव और मत प्य में ले लोगे तो वो विशेषण हो जाता है तो चक्षु चक्षुक्त भूतल उसे विशेषण कौन हो गया घटावा हमारे चक्ष असंसृष्ट तो है वो अब उसको हैं तो सकल प्रमाणों का विषय विषय और शब्द को छोड़कर के हमेशा परोक्ष का ही बोध करता है है लेकिन शब्द प्रमाण हमेशा परोक्ष बोध कराता है कभी कभी असंसुष्ट अपने संसुष्ट अप्रोक्ष का ही बोध कराता है साक्षात्कारे नाम के विशेष ज्ञान प्रसंख्या तो मानते हैं के लोग वो तुरी का साक्षात्कार पुरुष का साक्षात्कार के लिए कद साधना की अपेक्षा नहीं है इसलिए साधना मृग प्रसंख्यान क्या है प्रत्यावृत्ति प्रसंख्यान तीन नंबर टिप्पण तुरीयम तुरी अनुसंधान तुर्यम करते हो जाएगा करते करते हम्रमास हो जाएगा भाई सौ करते करते हम ब्रह्मास में हो गया तो हम ब्रह्म तो हम ब्रह्मास में नहीं हो गया हो जाएगा हम विष्णुअहम विष्णु विष्णु बोलो ऐसे बोलते हैं ना मूर्ख लो विष्णवे नमः महा अरे विष्णु अलग है उसको मैं नमस्कार करता हूँ अहम विष्णु रश्मि सब कोई ध्यान नहीं करता अहंग्रोपासना उसको कहते अहंग्रह उपासना अहम विष्णु रश्मि और मूर्ति में प्रतीकोपासना ध्यान करना संबद्ध कौन गुण है ईश्वर है उसका चिंदन कर रहे हैं आप भी ठीक नहीं प्रतीक भी ठीक नहीं सब भेद है अभेद करो इसलिए पासा तुष्ट पासा पासा और तो है आंग्रोपासना में भी अहंकार तो से बोल रहे आप भी भगवान है सब भगवान है वो क्यों कहते हैं मई भगवान मेरी नाम लो गलत है पाखंडी है वो रजनीश से ही तो तर्क वहा मैं मैं भगवान हूँ वो कहता था भगवान रजनीश पंडित लोग गए तब पंडित भी कम नहीं जो थे जो गए थे उन्हें ठीक है शास्त्र अनुसार आप भी भगवान है लेकिन शास्त्र अनुसार हम भी भगवान है सभी भगवान है सर्व कल ब्रह्म तब तब ठंडा पड़ गया तो क्यों आप घोषणा करो ना सब भगवान है वो ढोंगी झूठा है तो दूसरा कहता तुम तो भगवान नहीं हो। तो मेरा नाम जपो का मतलब क्या हुआ वो तो अज्ञानी महान अज्ञानी भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा अर्जुन गो कि मई भगवान तुम तो भगवान नहीं हो पूरी किताब कही न एक से इतना ही कहता है मैं अपने पूर्व जन्मों को जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते हो इतना ही कहा इस वक्त ये नहीं कहा कि तुम अज्ञानी हो तुम मूर्ख हो तुम ब्रह्म नहीं हो तुम आत्मा नहीं हो ये तो कहां कह रहा है अज्ञान आवृतम ज्ञान कर दिया तुम नहीं जानते हो मैं जानता हूं एक मेरा अंदर अज्ञान आवृत नहीं तुम्हारे अज्ञान आवृत है, है। उसको दूर कर लो तुम्हें ब्रह्म ही हो तुम्हें आत्मा ही हो ये तो कराया है ये लोग ऐसे एक ही बहुत सारे हैं नरेंद्र महाराज नहीं बहुत महाराज इस तरह के अवतार है भगवान विष्णु के हम की अवतार है कल तो पति पत्नी मोटे मोटे काले काले पति पत्नी होगा तो जो हम कल किया अवतार आज दुनिया और पूजा करवा रहे बहुत दक्षिण भारत में तो उन पति पत्नी तो बहुत, तो बहुत हो गए अरबों रुपया कमाया कल किया होता मेरे पास जो आ गया उसको उद्धार कर दूंगा जो नहीं आएगा उसका नाश कर दूंगा ऐसा बोलता है जब मेरे शरण में नहीं आया तो उन सबको मरते बराबर नरक में डाल दूंगा जब मेरे शरण में आएगा उसका उद्धार हो जाएगा असल में लोग बोले मूर्खता इतनी ज्यादा हो जब विवेक शास्त्र ज्ञान न होने से आप किसी को भी ठक सकते पूरे विश्व कहानी